देवी भागवत प्रथम स्कंध भगवान विष्णु के हयग्रीवावतार का कारण सूर्य कहते हैं इस प्रकार जब अंगों उपांगों सहित वेदों ने भगवती जगदम्बिका का स्तमन किया तब वे गुणातीता मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी प्रत्येक वाणी कल्याणमयी थी सभी शब्दों में सुख भरा था वह वाणी इस प्रकार थी देवताओं अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है शांत चित्त होकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ वेदों ने भली भांति मेरी स्तुति की है अतः मेरी प्रसन्नता में किंचित भी संदेह नहीं रहा जो पुरुष मृत्यलोक में मेरे इस स्तोत्र को भक्तिपूर्वक पढ़ता है अथवा पढ़ेगा उसे सभी अभीष्ट वस्तुएं सुलभ हो जाएंगी अथवा जो श्रद्धालु मानव तीनों काल में सदा इसका श्रवण करता है उसके सभी शोक शांत हो जाते हैं और वह सुखी हो जाता है मेरा यह वेद प्रणीत सूत्र निश्चय ही वेद तुल्य है अब तुम लोग श्रीहरि के छिन्न मस्तक होने का कारण सुनो इस जगत में कोई भी कार्य अकारण कैसे होगा एक समय की बात है भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे लक्ष्मी के मनोहर मुख को देख उन्हें हँसी आ गई लक्ष्मी ने समझा हो न हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है अतः मुझे देखकर उन्हें हंसी आ गई क्योंकि बिना कारण उनका यूँ हंसना बिल्कुल असंभव है फिर तो महालक्ष्मी को क्रोध आ गया सात्विक स्वभाव वाली होने पर भी वे तमोगुण से आविष्ट हो गई श्री महालक्ष्मी के शरीर में भयंकर तामसी शक्ति का जो प्रवेश हुआ उसका भी भावी परिणाम वस्तुतः देवताओं का कार्य सिद्ध करना था वे अत्यंत व्याकुल हो गई तब झट उनके मुख से निकल गया तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए इसी से इस समय इनका सिर छार समुद्र में लहरा रहा है देवताओं इसमें कुछ कारण दूसरा भी है वह यह कि तुम लोगों का एक महान कार्य सिद्ध होने वाला है यह बिल्कुल निश्चित बात है हरग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है उसकी विशाल भुजाएँ हैं और वह बड़ी ख्याति पा चुका है सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तप किया वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया का जप करता रहा बिना कुछ खाए ही जप करता था उसकी इंद्रिया में हो चुकी थी सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया था संपूर्ण भूषनों से भूषित जो मेरी तामसी शक्ति है उसी शक्ति की उसने आराधना की वह दैत्य एक हजार वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सज उसके पास गई और जैसे रूप का वह ध्यान कर रहा था ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए मैं सिंह पर बैठी थी सर्वांग दया से ओतप्रोत थे मैंने कहा महाभाग वर्मागो सुव्रत, तुम्हें जो इच्छा हो उसे देने को मैं तैयार हूँ मुझ देवी की बात सुनकर वह दानव प्रेम से विफोर हो उठा उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिणा की और चरणों में मस्तक झुकाया मेरे इस रूप को देख कर, उसके नेत्र प्रेम से पुलकित हो उठे और आनंद के आंसुओं से भर गए फिर तो वह मेरी स्तुति करने लगा है गिरिबोला करुणा मई देवी आपको नमस्कार है आप महामाया हैं शिष्ट स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है भक्तों पर कृपा करने में आप बड़ी कुशल हैं मनोरथ पूर्ण करना और मुक्ति देना आपका मनोरंजन है पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश तथा इनके गुण गंध रस रूप स्पर्श एवं शब्द इन सब का कारण आप ही हैं महेश्वरी नासिका त्वचा जिहवा नेत्र और कान आदि इंद्रिया तथा इनके अतिरिक्त भी जितनी कर्म इंद्रियां हैं वे सब आपसे ही उत्पन्न हुई हैं